हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आएं और कपिल शाहजी और मैडम निकिता जी मिलकर दो हमारे जो नए पब्लिकेशन इस समय हम जारी कर रहे हैं उनका विमोचन करेंगे एक है कुदरती खेती पुस्तिका तीसरा संस्करण है उसकी मैं प्रक्रिया भी बता देता हूं वो कैसे तैयार हुई है 2019 में उसका पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो देश भर के बहुत सारे किसानों के बीच में अनुभवी किसानों के बीच में जिनमें कपिल भाई भी एक हैं उनके बीच में वो गया और किसानों के बीच में गया उनके कमेंट्स आए और फिर हरियाणा के तीस के करीब किसानों ने दो दिन लगाकर उसके एक एक शब्द को पढ़ा और उसे अंतिम रूप दिया ये तीस किसानों ने यहाँ पे इसी स्कूल में बैठ के एक दिन मार अक्टूबर में 2019 में और फिर एक दिन दिसंबर में बैठ के उस पुस्तिका को वो दिया है और वो पुस्तिका जो है उसमें दिए हुए सभी उपाय हरियाणा में लागू किए गए हैं वो पुस्तिका की तो कीमत होगी बीस रुपये उसकी कीमत है तो एक पर्चा भी हमने तैयार किया है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो अब मैं यहां से ये रिलीज होने के बाद वो पुस्तक बिक्री के लिए भी उपलब्ध